पत्रावली दो सौ पंचानवे श्री ई स्टडी को लिखित लूसर्न तेईस अगस्त अठारह सौ छियानवे कल्याण वरेशू आज भारत से अभेदानंद लिखित एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ बहुत संभव है कि वह ग्यारह अगस्त के बी आई एम द्वारा रवाना हो चुका है इसके पहले का कोई जहाज़ उसे नहीं मिला नहीं तो वह पहले रवाना होता बहुत संभव है कि उसे मुम्बासा में जगह जगह में जगह मिल जाए मुम्बासा लंदन में 16 सितंबर के आसपास पहुंचेगा। तुम्हें पहले ही मालूम है कि डायसन के पास मेरे जाने का दिन कुमारी मूलन ने बदलकर 19 सितंबर कर दिया है अतः अवेदानंद की अगवानी के लिए मैं लंदन में नहीं रह पाऊँगा वह गर्म पोशाक के बिना ही आ रहा है आशंका है कि उस समय तक इंग्लैंड में ठंड शुरू हो जाएगी तथा उसे कम से कम कुछ अंतर वस्त्रों तथा एक ओवरकोट की आवश्यकता पड़ेगी तुम उन सभी वस्तुओं के बारे में मुझसे कहीं अच्छा जानती हो अतः कृपा पूर्वक इस मुंबाशा पर नजर रखना मुझे उससे एक और पत्र की आशा है वस्तुतः मैं अत्यधिक सर्दी जुकाम से पीड़ित हूँ आशा है राजा से मोहन को मिलने वाला धन तुम्हारे पति पर आ गया होगा यदि ऐसा है तो जो धन मैंने उसे दिया है उसे मैं वापस नहीं चाहता तुम यह सारा धन उसे दे सकते हो गुडविन तथा शारदानंद के मुझे कुछ पत्र मिले थे वे ठीक है एक पत्र श्रीमती बुल का भी मिला है जिसमें उन उसने खेद व्यक्त किया है कि तुम और मैं पत्राचार द्वारा कैम्ब्रिज में उनके द्वारा बनाई गई समिति के सदस्य नहीं हो सके मुझे पक्का याद है कि मैंने उसे लिखा था कि इस सदस्यता में तुम्हारी तथा मेरी सम्पत्ति सम्मति संभव नहीं है अभी तक मैं एक पंक्ति भी नहीं लिख पाया हूँ सारा समय पहाड़ और घाटी की चढ़ाई उतराई में ही बीतता है स्वाध्याय के लिए क्षण भर समय नहीं मिलता कुछ दिनों में हम फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे इसके बाद जब भी मोहन और फॉक्स से भेंट हो तो कृपया उन्हें मेरा प्यार कहना अपने सभी मित्रों को प्रेम सहित सदा आपका विवेकानंद दो सौ छियानबे डॉक्टर नजुंदा राव को लिखित स्विट्जरलैंड 26 अगस्त अट्ठारह सौ नजुंदर राव मुझे तुम्हारा पत्र अभी मिला मैं बराबर घूम रहा हूं मैं अल्पस के बहुत से पहाड़ों पर चढ़ा हूं और मैंने कई हिम नदियाँ पार की है अब मैं जर्मनी जा रहा हूँ प्रोफेसर डायसन ने मुझे किल आने का निमंत्रण दिया है वहाँ से मैं इंग्लैंड जाऊँगा संभव है कि इसी सर्दी में मैं भारत लौटूँ मैंने प्रबुद्ध भारत के मुख पृष्ठ की डिजाइन की जिस बात पर आपत्ति की थी वह सिर्फ इसका फूल फूहड़पन ही नहीं था बल्कि इसमें अनेक चित्रों के निरुद्देश्य भरमार है भी है डिजाइन सरल प्रतीकात्मक एवं सक्षिप संक्षिप्त होना चाहिए मैं प्रबुद्ध भारत के लिए लंदन में डिजाइन बनाने की कोशिश करूंगा और तुम्हारे पास इसे भेजूंगा। मुझे बड़ा हर्ष है कि काम अति सुंदर रूप से चल रहा है परंतु मैं तुम्हें एक सलाह दूँगा भारत में जो काम साझे में होता है वह एक दोष के बोझ से डूब जाता है हमने अभी तक व्यवसायिक दृष्टिकोण नहीं विकसित किया अपने वास्तविक अर्थ में व्यवसाय व्यवसाय ही है मित्रता नहीं जैसे कि हिंदू कहावत है मोह देखी न होनी चाहिए अपने जिम में जो हिसाब किताब हो वह बहुत ही सफाई से रखना चाहिए और कभी एक कोष का धन किसी दूसरे काम में कदापि न लाना चाहिए चाहे दूसरे क्षण भूखे ही क्यों न रहना पड़े यही है व्यवसायिक ईमानदारी दूसरी बात यह है कि कार्य करने की अटूट शक्ति होनी चाहिए जो कुछ तुम करते हो उस समय के लिए उसे अपनी पूजा समझो इस समय इस पत्रिका को अपना ईश्वर बना लो और तुम्हें सफलता प्राप्त होगी तुम इस पत्रिका के संचालन में सफल होने के बाद इसी प्रकार भारतीय भाषाओं में तमिल तेलुगू और कन्नड़ आदि में भी पत्रिकाएँ शुरू कर सकते हो मद्रासी गुणवान हैं पुरुषार्थी हैं यह सब कुछ है परंतु ऐसा मालूम होता है कि शंकराचार्य की जन्मभूमि ने त्याग का भाव खो दिया है मेरे बच्चों को संघर्ष में कूदना होगा संसार त्यागना होगा तब दृढ़ नींव पड़ेगी वीरता से आगे बढ़ो डिजाइन और दूसरी छोटी छोटी बातों की चिंता न करो घोड़े के साथ लगाम भी मिल जाएगी मृत्यु पर्यंत काम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मैं न रहूँगा तब मेरी आत्मा तुम्हारे साथ काम करेगी यह जीवन आता और जाता है नाम यश भोग यह सब थोड़े दिन के हैं संसारी कीड़े की तरह मरने की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा है कर्तव्य क्षेत्र में सत्य का उपदेश देते हुए मरना आगे बढ़ो शुभाकांक्षी विवेकानंद दो सौ संतानवे श्री ई स्टडी को लिखित किल 10 सितंबर अठारह सौ छियानवे प्रियमित्र आखिर प्रोफेसर डार्सन के साथ मेरी भेंट हुई उनके साथ दर्शनीय स्थलों को देखने तथा वेदांत पर विचार विमर्श करने में कल का सारा दिन बहुत ही अच्छी तरह बीता मैं समझता हूं कि वे एक लड़ाकू अद्वैतवादी ये वारिय वारिंग एडवेंटिस्ट हैं अद्वैतवाद को छोड़कर और किसी से वे मेल करना नहीं चाहते ईश्वर शब्द से वे आतंकित होते हैं यदि उनसे संभव होता तो वे इसको एकदम निर्मूल कर देते मासिक पत्रिका संबंधी तुम्हारी योजना में वे अत्यंत आनंदित हैं तथा इस बारे में तुम्हारे साथ लंदन में विचार विमर्श करना चाहते हैं शीघ्र ही वे वहां जा रहे हैं शुभाकांक्षी विवेकानंद कुमार दो सौ अंठानवे तुम्हारी मेरी हेल को लिखे एयरली लॉज रिजवे गार्डन्स विम्बलडन इंग्लैंड सत्रह सितंबर अठारह सौ छियानबे परिवहन स्विट्जरलैंड में दो महीने तक पर्वतारोहण पदयात्रा और हिमनदों का दृश्य देखने के बाद आज लंदन पहुंचा इससे मुझे एक लाभ हुआ शरीर का व्यर्थ का मोटापा छट गया और वजन कुछ पाउंड घट गया ठीक किंतु इसमें भी खैरियत नहीं क्योंकि इस जन्म में जो ठोस शरीर प्राप्त हुआ है उसने अनंत विस्तार की होड़ में मन को मात देने की ठान रखी है अगर यह रवैया जारी रहा तो मुझे जल्द ही अपने शारीरिक रूप में अपनी व्यक्तिगत पहचान खोनी पड़ेगी कम से कम शेष सारी दुनिया की निगाह में हैरियत के पत्र के शुभ संवाद से मुझे जो प्रसन्नता हुई उसे शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए असंभव है मैंने उसे आज पत्र लिखा है खेद है कि उसके विवाह के अवसर पर मैं न आ सकूँगा किंतु समस्त शुभकामनाओं और आशीर्वादों के साथ मैं अपने सूक्ष्म शरीर से उपस्थित रहूंगा, खैर अपनी प्रसन्नता की पूर्णता के निमित्त मैं तुमसे तथा अन्य बहनों से भी इसी प्रकार के समाचार की अपेक्षा करता हूं। इस जीवन में मुझे एक बड़ी नसीहत मिली है और प्रिय मेरी मैं अब उसे तुम्हें बताना चाहता हूं। वह है जितना ही ऊंचा तुम्हारा ध्यय होगा उतना ही अधिक तुम्हें संतप्त होना पड़ेगा कारण यह है कि संसार में अथवा इस जीवन में भी आदर्श नाम की वस्तु की उपलब्धि नहीं हो सकती जो संसार में पूर्णता चाहता है वह पागल है क्योंकि वह हो नहीं सकती ससीम में असीम तुम्हें कैसे मिलेगा इसलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हैरियट का जीवन अत्यंत आनंदमय और सुखमय होगा क्योंकि वह इतनी कल्पनाशील और भावुक नहीं है कि अपने को मूर्ख बना दे जीवन को सुमधुर बनाने के लिए उसमें पर्याप्त भावुकता है और जीवन की कठोर गुत्थियों को जो प्रत्येक के सामने आती ही है सुलझाने के लिए उसमें काफ़ी समझदारी तथा कोमलता भी है उससे भी अधिक मात्रा में वे ही गुण मैगडी मैग मैग किडलेग में भी है वह ऐसी लड़की है जो सर्वोत्तम पत्नी होने लायक है पर यह दुनिया ऐसे मूढ़ों की खान है कि इन्हें लोग ही आंतरिक सौंदर्य परख पाते हैं जहाँ तक तुम्हारा और आयसा का सवाल है मैं तुम्हें सच बताऊंगा और मेरी भाषा स्पष्ट है मेरी तुम तो एक बहु बहादुर अरब जैसी हो शानदार और भव्य तुम भव्य राजमहिषी बनने योग्य हो शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से भी तुम किसी तेज तर्राक बहादुर और जोखिम उठाने वाले वीर पति की पार्श्ववर्ती बनकर चमक उठोगी किंतु प्रिय बहन पत्नी के रूप में तुम खराब से खराब सिद्ध होगी सामान्य दुनिया में जो आराम से जीवन व्यतीत करने वाले व्यावहारिक तथा कार्य के बोझ से पीसने वाले पति हुआ करते हैं उनके तो तुम जान ही निकाल लोगी सावधान बहन यद्यपि किसी उपन्यास की अपेक्षा वास्तविक जीवन में अधिक रुमानियत है लेकिन वह है बहुत कम अतः तुम्हें मेरी सलाह है कि जब तक तुम अपने आदर्शों को व्यवहारिक स्तर पर न ले आ सको तब तक हरगिज विवाह मत करना यदि कर लिया तो दोनों का जीवन दुखमय होगा कुछ ही महीनों में सामान्य कोटि के उत्तम भले युवक के प्रति तुम अपना सारा आदर खो बैठोगी और जब जीवन निरस हो जाएगा बहन आयशा बेल का स्वभाव भी तुम्हारे ही जैसा है अंतर इतना ही है कि किंगर गार्डन की किंडरगार्डन की अध्यापिका होने के नाते उसमें धैर्य और सहिष्णुता का अच्छा पाठ सीख लिया है संभवतः वह अच्छी पत्नी बनेगी दुनिया में दो तरह के लोग हैं एक कोटि तो उन लोगों की है जो दृढ़ स्नायुओं वाले शांत तथा प्रकृति के अनुरूप आचरण करने वाले होते हैं वे अधिक कल्पनाशील नहीं होते फिर भी अच्छे दयालु सौम्य आदि होते हैं दुनिया ऐसे लोगों के लिए ही है वे ही सुखी रहने के लिए पैदा हुए हैं दूसरी कोटि उन लोगों की है जिनके स्नायु अधिक तनाव के हैं जिनमें प्रगाढ़ भावना है जो अत्यधिक कल्पनाशील हैं सदा एक क्षण में बहुत ऊँचे चले जाते हैं और दूसरे क्षण नीचे उतर आते हैं उनके लिए सुख नहीं प्रथम कोटि के लोगों को सुख काल प्राय सम होता है और द्वितीय कोटि के लोगों को हर्ष विषाद के द्वंद में जीवन व्यतीत करना पड़ता है किंतु इसे द्वितीय कोटि में ही उन लोगों का आविर्भाव होता है जिन्हें हम प्रतिभा संपन्न कहते हैं इस हाल के सिद्धांत में कुछ सत्य है कि प्रतिभा एक प्रकार का पागलपन है इस कोटि के लोग यदि महान बनना चाहें तो उन्हें वारे न्यारे की लड़ाई लड़नी होगी युद्ध के लिए मैदान साफ करना पड़ेगा कोई बोझ नहीं न जोरू न जाता न बच्चे और न किसी वस्तु के प्रति आवश्यकता से अधिक आसक्ति अनुरक्ति केवल एक भाव के प्रति और उसी के निमित्त जीना मरना, मैं इसी प्रकार का व्यक्ति हूँ मैंने केवल वेदांत का भाव ग्रहण किया है और युद्ध के लिए मैदान साफ कर लिया है तुम और आयसा बेल भी इसी कोटि में हो परंतु मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ यद्यपि है यह कटु सत्य कि तुम लोग अपना जीवन व्यर्थ चौपट कर रही हो या तो तुम लोग एक भाव ग्रहण कर लो तन निमित्त मैदान साफ कर लो और जीवन अर्पित कर दो या संतुष्ट एवं व्यवहारिक बनो आदर्श नीच नीचा करो विवाह कर लो एवं सुख में जीवन व्यतीत करो या तो भोग या योग सांसारिक सुख भोगों या सब त्याग कर योगी बनो एक साथ दोनों की उपलब्धि किसी को नहीं हो सकती अभी या फिर कभी नहीं शीघ्र चुन लो कहावत है कि जो बहुत सविशेष होता है उसके हाथ कुछ नहीं लगता अब सच्चे दिल से वास्तव में और सदा के लिए कर्म संग्राम संग्राम के लिए मैदान साफ करने का संकल्प करो कुछ भी ले लो दर्शन या विज्ञान या धर्म अथवा साहित्य कुछ भी ले लो और अपने शेष जीवन के लिए उसी को अपना ईश्वर बना लो या तो सुख ही लाभ करो या महानता तुम्हारे और आयशा बैल के प्रति मेरी सहानुभूति नहीं तुमने इसे चुना है न उसे मैं तुम्हें सुखी जैसा कि हैरियत ने ठीक ही चुना है अथवा महान देखना चाहता हूँ भोजन मद्यपान श्रृंगार तथा सामाजिक अल्हड़पन ऐसी वस्तुएं नहीं कि जीवन को उनके हवाले कर दो विशेषतः तुम मेरी तुम एक उत्कृष्ट मस्तिष्क और योग्यताओं में घुन लगा लगने दे रही हो जिसके लिए जरा भी कारण नहीं है तुमने महान बनने की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए मैं जानता हूँ कि तुम मेरी इन कटुक्तियों को समुचित भाव से ग्रहण करोगी क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें बहन कहकर जो संबोधित करता हूँ वैसा ही या उससे भी अधिक तुम्हें प्यार करता हूँ उसे बताने का मेरा बहुत पहले से विचार था और जो जो अनुभव बढ़ता जा रहा है क्यों तो इसे बता देने का विचार हो रहा है हैरियर से जो हर समय समाचार मिला उसे हटा तुम्हें यह सब कहने को प्रेरित हुआ तुम्हारे भी विवाहित विवाहित हो जाने और सुखी होने पर जहाँ तक इस संसार में सुख सुलभ हो सकता है मुझे बेहद खुशी होगी अन्यथा मैं तुम्हारे बारे में यह सुनना पसंद करूँगा कि तुम महान कार्य कर रही हो जर्मनी में प्रोफेसर डायसन से मेरी भेंट मज़ेदार थी मुझे विश्वास है कि तुमने सुना होगा कि वे जीवित जर्मन दार्शनिकों में सर्वश्रेष्ठ हैं हम दोनों साथ ही इंग्लैंड आए और आज साथ ही यहाँ अपने मित्र से मिलने आए हैं जहाँ इंग्लैंड के प्रवास काल में मैं ठहरने वाला हूँ संस्कृत में वार्तालाप उन्हें अत्यंत प्रिय है और पाश्चात्य देशों में संस्कृत के विद्वानों में वे ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उसमें बातचीत कर सकते हैं वह अभ्यस्त बनना चाहते हैं इसलिए संस्कृत के सिवा अन्य किसी भाषा में ये मुझसे बातें नहीं करते यहाँ मैं अपने मित्रों के बीच आया हूँ कुछ सप्ताह कार्य करूँगा और तब जाड़ो में भारत वापस लौट जाऊँगा तुम्हारा सदैव सस्नेह भाई विवेकानंद